यह अंतर प्राचीन काल में यज्ञ का पुत्र था इसी धर्मात्मा ने उष्णा नाम से भी पृथ्वी को प्राप्त किया था उष्णा ने सौ अश्वों में दीयक्य किए थे उसका पुत्र राज ऋषियों से सम्मानित मरुत हुआ मरुत का पुत्र कंबलवर्ही हुआ उसका पुत्र परम विद्वान गुरुकुम था प्राचीन काल में इस राजा ने धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ राजाओं को हराकर श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दक्षिणा में दे दिया इसके पांच बलशाली शत्रु दमन पुत्र हुए जिनके नाम है पुरुकमेषू पृथुरुक्म जयमघ परिघ और हरि राजा ने अपने परिघ और हरि को विधे देश का राजा नियुक्त कर दिया रुक्मेशु अपने पिता के राज्य के अधिकारी हुए प्रथु रुक्म उसमें आधीन था उन सभी भाइयों ने मिलकर जामघ को निर्वासित कर दिया उसने जंगल में अपना आश्रम बना लिया वन में मुनि वेशधारी जामघ ने एक ब्राह्मण के कहने पर रथ पर चढ़कर मध्य देश को चल दिया वह नर्वदा के किनारे रणशावान नामक पर्वत पर पहुंचा वहां से शुक्ति भक्तों में प्रविष्ट हुआ जयमग की पत्नी शेवया परम शक्तिमती थी उसके कोई पुत्र नहीं था परंतु फिर भी उसने दूसरी शादी नहीं की थी एक विजय में एक राजा को एक कन्या मिली उसे लाकर उन्होंने शेविया को दिया और कहा कि यह तुम्हारी पुत्र बदु है तुम्हारे जो पुत्र होगा यह उसी की बदु बनेगी राजा के ऐसा कहने पर शेविया ने कठोर तपस्या की और फल स्वरूप एक पुत्र उत्पन्न किया इस प्रकार साध्वी शेविया अपना पुत्र व्रत अवस्था में प्राप्त किया जिसका नाम वेदर्ब था उसकी पुत्रवधु में विदर्व के द्वारा क्रथ और कोशिक नामक दो पुत्र हुए इसके बाद विदर्व के एक तीसरा लोमपाद नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ लोमपाद के वस्तु नामक पुत्र हुआ वस्तु के आहर्ति नाम का पुत्र हुआ कौशिक के पुत्र चीदी नाम के पुत्र हुए चीदी के राजा चेद नामक पुत्र हुआ विदर्व राजा क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ कुंती के धृष्ट सूत नामक परंपरापति पुत्र हुआ दृष्ट निर्वती नामक पुत्र हुआ निर्वती के महाबलवान दर्शहा नामक पुत्र हुआ दर्शहा के पुत्र व्योमा हुए व्योमा के पुत्र जीभूत नामक पुत्र हुए जीभूत के वीरकृत नामक पुत्र हुए वीक्रती के भीमरथ हुए भीमरथ के सत्य वचन बोलने वाले शीलवान और दानी राजा रथवर उत्पन्न हुए राजा रथवर के नरवथ नामक पुत्र हुए नरवथ के दशरथ हुए राजा दशरथ के एकादशरथ नामक पुत्र हुए एकादशरथ के शकुनी हुए शकुनी के धनुषधारी हुए राजा करंभ पुत्र रूप में पैदा हुए राजा करंभ के देवरात नामक पुत्र हुए देवरात के महान यशस्वी देवशत्र हुए देवशत्र के देवन नामक पुत्र हुए देवन के मधु नाम के पुत्र हुए मधु के मेधाार्थी संभव नामक पुत्र हुए मधु के चार पुत्र मनु मनुवंश नंदन और महान पुरुवस नाम के पुत्र पैदा हुए पुरुवस के पुरुध्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुए पुरुध्वान के पुरुदुहु उसको भद्रवती नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ उसकी स्त्री इश्वांकुवंश में उत्पन्न हुई थी उसमें उसे सत्य नाम का पुत्र प्राप्त हुआ सत्य उसे कीर्ति शाली सातो नाम का पुत्र पैदा हुआ जो मनुष्य महात्मा ज्यामग्न के वंश के इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह संतान वान होकर राजा चंद्रमा के लोक को प्राप्त करता है वायु पुराण का पिच्छानविवा अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 96 अनविवा अध्याय प्रारंभ विष्णु वंश का वर्णन सूतजी बोले हे ऋषियों सात्वत राजा की रूपवती स्त्री कोशल्या ने भजीन भगवान राजा देवव्रद अंधक महाभोज तथा यदु नंदन वृष्णि इत्यादि पुत्र को उत्पन्न किया इन सबों के चार वंशों का वर्णन सुनिए राजा भजमान ने अपनी अंची नाम की स्त्री वराहक और उपरी वाहक नाम के दो पुत्र पैदा किए तथा अंचे के दो कन्याएं थी जिनका विवाह वराहक के साथ हुआ था उन राजा वहारक ने उन दोनों स्त्रियों से बहुत से पुत्र पैदा किए इन बहुत पुत्रों में मिमी पळव और जो दो वृषिण मुख्य माने जाते थे भजमान के पुत्र वाहमक ने अपनी बड़ी रानी से इन पुत्र को पैदा किया था इसके बाद इसी प्रकार छोटी रानी से अयुतायुत जीत सहस्रजित शतजीत और वयाक नाम के पुत्र को पैदा किया इन सबों में राजा देवाव्रद ने कठिन तपस्या की थी उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना से ही इतनी कठोर तपस्या की इस प्रकार तपस्या करते समय राजा ने अपने योग बल से पनीषा नदी के जल का स्पर्श किया, नदी के जल का स्पर्श करते ही नदी ने राजा के वरदान की चिंता की और सोचने लगे कि ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिससे राजा सर्वगुण संपन्न पुत्र को पैदा कर सके। अतः नदी ने सोचा कि मैं ही राजा को स्त्री रूप में ग्रहण करूंगी। जिस प्रकार राजा ने भावना की थी, उसी भावन नदी से स्वहि उसके हाथ प्रकट हुए फिर सावित्री कुमारी होकर राजा स्त्री रूप में हो गए तथा राजा देवावर्ध ने पुस्की इच्छा पूर्ण करते हुए उसे कुमारी में एक तेजस्वी पुत्र को गर्भाधान किया सभी नदियों में श्रेष्ठ प्राणासा नदी ने राजा की रानी बनकर नव मास में सर्वगुण संपन्न पुत्र को पैदा किया विद्वान मनुष्य राजा के गुनों और वंशों का वर्णन करते हुए कहते हैं राजा देवाब्रत सभी प्रकार से गुणशाली था व्रभु अपने सभी समाज में श्रेष्ठ थे इसी वंश के 65,000 हजार मनुष्य को अमृत प्राप्त हुआ था वभु का ऐश्वर्य देवाब्रत से भी बड़ा हुआ था उसके वंश में भोज वंशीय और आर्थिक काबलों की उत्पत्ति हुई थी। गांधारी और माद्री ये दोनों वृश्चिक वंश की स्त्रीया थीं। इनमें से गांधारी ने सुमित्रा, मित्रानंदन और माद्री ने युधाजित, देव देवबिरुद्ध और अनमित्र नाम के पुत्र पैदा किए। अनमित्र का निगन्न नाम का पुत्र हुआ था। निघ्न के प्रश्नजीत और शक्रजीत नाम के पुत्र हुए शक्रजीत के सूर्यदेव परम मित्र थे एक बार प्रातः के समय शक्रजीत अपने रथ पर सवार होकर सूर्य की उपासना करने के लिए एक जलाशय के जल का स्पर्श करने लगे जिस समय वह उपासना कर रहा था उस समय स्पष्ट रूप रखकर अपने तेजो मंडल से समन्वित होकर भगवान सूर्यदेव उनके आगे आके खड़े हो गए सूर्यदेव को सामने खड़े हुआ देखकर राजा ने कहा हे आदित्य मैं आपको तेजस्वी आकाश में देखता हूँ जैसे ही अब मैं देख रहा हूँ। हे भगवान फिर आप बतलाईए आपके मित्र होने की विशेष बात क्या रह गई शक्रजीत की यह बात सुनकर सूर्य नारायण ने अपने गले से सम्यंतक नाम की मणि को उतारकर शक्रजीत को पहना दिया। तब राजा ने सूर्य कुशरीर धारण किए हुए देखा और एक मूर्ततक एक टक देखता ही रहा। फिर उन्हें जाने को तैयार देखकर शक्रजीत ने कहा कि हे hey भगवान आप अग्नि के समान तीजस्वी हो। जिस प्रकाश मान मणि को धारण करके आप समस्त लोगों में घूमते हो उस मणि को मुझे देने की कृपा करो